श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 122 18 अक्टूबर अठारह सौ में श्री राम कृष्ण सुरेंद्र की भक्ति गीता आज विजयादशमी है 18 अक्टूबर अठारह श्री राम कृष्ण श्याम वाले मकान में हैं शरीर अस्वस्थ रहता है कलकत्ते में चिकित्सा कराने के लिए आए हैं भक्तगण निरंतर रहते और उनकी सेवा किया करते हैं भक्तों में से अभी तक किसी ने संसार का त्याग नहीं किया वे लोग अपने घर से आया जाया करते हैं जाड़े का मौसम है सवेरे आठ बजे का समय है श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं बिस्तर पर बैठे हुए हैं जैसे पाँच वर्ष का बालक जो माता के सिवा और कुछ नहीं जानता सुरेंद्र आए और आसन ग्रहण किया नौ गोपाल मास्टर तथा और भी कई लोग उपस्थित हैं सुरेंद्र के यहाँ दुर्गा पूजा हुई थी श्री राम नहीं जा सके भक्तों को प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भेजा था आज दशमी है इसीलिए सुरेंद्र का मन कुछ उदास है सुरेंद्र मैं घर से भाग आया श्री रामकृष्ण मास्टर से प्रतिमा पानी में डाल दी गई तो क्या माँ बस हृदय में विराजती रहे सुरेंद्र माँ माँ करके जगदीश्वरी के संबंध में बहुत कुछ कहने लगे श्री कृष्ण सुरेंद्र को देखते हुए आंसू बहाने लगे मास्टर की ओर देखकर गदगद स्वर से कहने लगे आहा कैसी भक्ति है ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम श्री कृष्ण। कल साढ़े सात बजे के लगभग मैंने देखा तुम्हारे दालान में श्रीदेवी प्रतिमा है चारों ओर ज्योति है ज्योति है सब एकाकार हो गया है यह और वह दोनों जगह के बीच मानो ज्योति की एक तरंग बह रही है इस घर से तुम्हारे उस घर तक सुरेंद्र उस समय मैं देव देवी जी वाले दालान में खड़ा हुआ मामा कहकर उन्हें पुकार रहा था मेरे भाई मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे मेरे मन में ऐसा जान पड़ा कि माँ कह रही है मैं फिर आऊँगी दिन के 11 बजे का समय है श्री राम कृष्ण को पथ्य दिया गया मणि मुँह धुलाने के लिए उनके हाथों पर पानी डाल रहे हैं श्री राम कृष्ण मणि से चने की दाल खाकर राकाल कुछ अस्वस्थ है आहार सात्विक करना अच्छा है तुमने गीता में नहीं देखा क्या तुम गीता नहीं पढ़ते मढ़ि जी हाँ युक्ताहार की बातें हैं सात्विक आहार राशिक आहार और तामसिक आहार और सात्विक दया राजसिक दया और तामसिक दया भी है सात्विक अहम आदि सब है श्री रामकृष्ण तुम्हारे पास गीता है मणि जी हाँ है श्री रामकृष्ण उसमें सब शास्त्रों का सार है मणि जी हाँ ईश्वर को अनेक प्रकार से देखने की बातें लिखी हैं आप जैसा कहते हैं अनेक मार्गों से उनके पास जाना ज्ञान भक्ति कर्म ध्यान आदि अनेक मार्गों से श्री रामकृष्ण कर्म योग का अर्थ जानते हो सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देना मणि जी हाँ मैंने देखा है गीता में लिखा है कर्म भी तीन तरह के किए जा सकते हैं श्री रामकृष्ण किस किस तरह से मणि प्रथम ज्ञान के लिए दूसरा लोक शिक्षा के लिए तीसरा स्वभावश